मदभागवत कथा दसम स्क उत्तर श्री सुखदेव जी कहते हैं रुक्मणी जी का एक अंग भय के मारे थरथर कांप रहा था शोक की प्रबलता से मुंह सूख गया था गला रुंध गया था आतुरता व सोने का हार गले से गिर पड़ा था और इसी अवस्था में वे भगवान के चरण कमल पकड़े हुए थे परम दयालु भगवान उन्हें भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए उन्होंने रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया फिर भी रुक्मि अनेक अनिष्ट की चेष्टा से विमुख न हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने उसको उसी के दुपट्टे से बांध दिया और उसकी दाढ़ी मूछ तथा केस कई जगह से मूड़ कर उसे कुरूप बना दिया तब तक यदुवंशी शिरो ने शत्रु की अद्भुत सेना को तहस नहस कर डाला ठीक वैसे ही जैसे हाथी कमलवन को रौंद डालता है फिर तो लोग उधर से लौटकर कर श्रीकृष्ण के पास आए तो देखा कि रुकमे दुपट्टे से बंधा हुआ अधमरी अवस्था में पड़ा हुआ है उसे देखकर सर्वशक्तिमान भगवान बलराम जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसके बंधन खोलकर उसे छोड़ दिया तथा श्री कृष्ण से कहा कृष्ण तुमने यह अच्छा नहीं किया यह निंदित कार्य हम लोगों के योग्य नहीं है अपने संबंधी की दाढ़ी मूछ मुड़ उसे क्रूप कर देना यह तो एक प्रकार का वध ही है इसके बाद बलराम जी ने रुक्मणी को संबोधन करके कहा साध्वी तुम्हारे भाई का रूप विकृत कर दिया गया है यह सोचकर हम लोगों से बुरा न मानना क्योंकि जीव को सुख दुख देने वाला कोई दूसरा नहीं है उसे तो अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है अब श्री कृष्ण से बोले कृष्ण यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने ही संबंधियों के द्वारा उसका मारा जाना उचित नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए वह तो अपने अपराध से ही मर चुका है मरे हुए को फिर क्या मारना फिर रुक्मणी जी से बोले साध्वी ब्रह्मा जी ने छत्रियों का धर्म ही ऐसा बना दिया है कि सगा भाई भी अपने भाई को मार डालता है इसलिए छात्र धर्म अत्यंत घोर है इसके बाद श्री कृष्ण से बोले भाई कृष्ण यह ठीक है कि जो लोग धन के नशे में अंधे हो रहे हैं और अभिमानी है वे राज्य पृथ्वी पैसा स्त्री मान तेज अथवा किसी और कारण से अपने बंधुओं का भी तिरस्कार कर दिया करते हैं अब ये रुक्मणी जी से बोले साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु समस्त प्राणियों के प्रति दुर्भाव रखते हैं हमने उनके मंगल के लिए ही उनके प्रति दंड विधान किया है उसे तुम अज्ञानियों की भांति अमंगल मान रही हो यह तुम्हारी बुद्धि की विषमता है देवी जो लोग भगवान की माया से मोहित होकर देह को ही आत्मा मान बैठते हैं उन्हीं को ऐसा आत्म मोह होता है कि वह मित्र है या शत्रु है और यह उदासीन है समस्त देवधारियों की आत्मा एक ही है और कार्य कारण से माया से उसका कोई संबंध नहीं है जल और घड़ा आदि उपाधियों के भेद से जैसे सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाश युक्त पदार्थ और आकाश भिन्न भिन्न मालूम पड़ते हैं परंतु हैं एक ही वैसे ही मूर्ख लोग शरीर के भेद से आत्मा का भेद मानते हैं यह शरीर आदि और अंत वाला है पंचभूत पंचप्राण, तन्मात्रा और त्रिगुण ही इसका स्वरूप है आत्मा में उसके अज्ञान से ही इसकी कल्पना हुई है और वह कल्पित शरीर ही जो उसे मैं समझता है उसको जन्म मृत्यु के चक्कर में ले जाता है साध्वी नेत्र और रूप दोनों ही सूर्य के द्वारा प्रकाशित होते हैं सूर्य ही उनका कारण है इसलिए सूर्य के साथ नेत्र और रूप का न तो कभी वियोग होता है और न संयोग इसी प्रकार समस्त संसार की सत्ता आत्म सत्ता के कारण जान पड़ती है समस्त संसार का प्रकाशक आत्मा ही है फिर आत्मा के साथ दूसरे असत पदार्थों का संयोग या वियोग हो ही कैसे सकता है जन्म लेना रहना बढ़ना बदलना घटना और मरना ये सारे विकार शरीर के ही होते हैं आत्मा के नहीं जैसे कृष्ण पक्ष में कलाओं का ही क्षय होता है चंद्रमा का नहीं परंतु अमावस्या के दिन व्यवहार में लोग चंद्रमा का ही क्षय हुआ करते सुनते हैं वैसे ही जन्म मृत्यु आदि सारे विकार शरीर के ही होते हैं परंतु लोग उसे भ्रमवश अपना अपने आत्मा का मान लेते हैं जैसे सोया हुआ पुरुष किसी पदार्थ के न होने पर भी स्वप्न में भोक्ता, भोग्य और भोग रूप फलों का अनुभव करता है उसी प्रकार अज्ञानी लोग झूठ मूठ संसार चक्र का अनुभव करते हैं इसलिए साध्वी अज्ञान के कारण होने वाले इस शोक को त्याग दो यह शोक अंतकरण को मुरझा देता है मोहित कर देता है इसलिए इसे छोड़कर तुम अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ श्री सुखदेव जी कहते हैं परिक्छेद जब बलराम जी ने इस प्रकार समझाया तब परम सुंदरी रुक्मणी जी ने अपने मन का मैल मिटाकर विवेक बुद्धि से उसका समाधान किया रुक्मी की सेना और उसके तेज का नाश हो चुका था केवल प्राण बच रहे थे उसके चित्त की सारी आशा अभिलाषाएं व्यस्त हो चुकी थी और शत्रुओं के अपमानित करके उसे छोड़ दिया था उसे अपने विरूप किए जाने की कष्टदायक स्मृति भूल नहीं पाती थी अतः उसने अपने रहने के लिए भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई। उसने पहले ही यह प्रतिज्ञा कर ली थी कि दुर्बुद्धि कृष्ण को मारे बिना और अपनी छोटी बहन को लौटाए बिना मैं कुंडिनपुर में प्रवेश नहीं करूँगा इसलिए क्रोध करके वह वहीं रहने लगा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सब राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मणी जी को द्वारका में लाकर उनका विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया हे राजन उस समय द्वारकापुरी में घर घर बड़ा ही उत्सव मनाया जाने लगा क्यों न हो वहां के सभी लोगों का यदूपति श्री कृष्ण के प्रति अनन्न्य प्रेम जो था वहाँ के सभी दरनारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए थे उन्होंने आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने दूल्हा और दुल्हिन को अनेकों भेंट की सामग्रियां उपहार तो में दी उस समय द्वारका की अपूर्व शोभा हो रही थी कहीं बड़ी बड़ी पताकाएं बहुत ऊंचे तक फहरा रही थी चित्र विचित्र मालाएं, वस्त्र और रत्नों के तोरण बंधे हुए थे द्वार द्वार पर धूब खील और मंग, मंगल की वस्तुएं सजाई हुई थी जल भरे कलश अरगजा और धूप की सुगंध तथा दीपावली से बड़ी ही विलक्षण शोभा हो रही थी मित्र नरपति आमंत्रित किए गए थे उनके मतवाले हाथियों के मद से द्वारका की सड़क और गलियों का छड़का हो गया था प्रत्येक दरवाजे पर खेलों के खंभे और सुपारी के पेड़ रोपे हुए बहुत ही भले मालूम होते थे उस उत्सव में कुतूहलवश इधर उधर दौड़ धूप करते हुए बंधु वर्गों में कुरु संजय कैकय विदर्भ यदु और कुंती आदि वंशों के लोग परस्पर आनंद मना रहे थे जहां तहां रुक्मणी हरण की ही गाथा गाई जाने लगी उसे सुनकर राजा और राजकन्याए अत्यंत विस्मित हो गई महाराज भगवती लक्ष्मी जी को रुक्मणी जी के रूप में साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण के साथ देख द्वारकावासी नर नारियों को परम आनंद हुआ